में अभ्यास भाष्य का विजय चल रहा था जिसमें आत्मा में अनात्मा का अभ्यास हो सकता है इसके लिए युक्तियां दे रहे थे और जो पूर्व पक्ष ने आक्षेप किया अनात्मा अविषय होने से उसमें आत्मा का अध्यास नहीं हो पाएगा क्योंकि जहां भी अध्यास देखते हैं वहां दोनों विषय हुआ करता है विषय भिन्न में अभ्यास नहीं होता जैसे बंध्यापुत्रा आदि विषय नहीं बनता है ऐसे में वहां अभ्यास नहीं होगा ये पूर्वक था तो उसके उत्तर में कहा कि ये कोई नियम नहीं है कि न चामस्थित नियम पूर्व अवस्थित विषय विषयांतर अध्यस्थिति ये कोई ऐसा नियम नहीं है कि दोनों सामने विषय हो जाना चाहिए तभी एक विषय में दूसरे का अध्यास होगा क्योंकि अप्रत्यक्षे भी आकाशे बाला स्थल मलिनतादी मध्यस्ंती तो आकाश अप्रत्यक्ष है तो अप्रत्यक्ष आकाश में भी जो मूढ़ लोग है जो जानते नहीं आकाश के बारे में वे अध्यास करते हैं तल मलिनतादि का अध्यास करते हैं। आकाश का एक आकार है एक रंग है इत्यादि अध्यास करते हैं ऐसा देखा गया है इसलिए अविरुद्ध है प्रत्येगात्मा अनात्माध्यास था इसलिए प्रत्येगात्मा अविषय होता हुआ भी अध्यास हो सकता है क्योंकि अध्यास होने के लिए स्पष्ट रूप से विषयदा होने की आवश्यकता नहीं है पहले कहा था कि सामान्य रूप से भाषित होना चाहिए तो यहां सामान्य रूप से भाषित है अस्मत् प्रत्यय विषयत्व या अस्मत् प्रत्यय का यह विषय हो रहा है इसके द्वारा सामान्य भाषित है किंतु विशेष ज्ञान नहीं है विशेष ज्ञान का अभाव वहां अध्यात्म के लिए कारण हो जाता है इसी को कहा था चीता में अपरोक्षाध्यासो न अक्षक्ष मे क्वचिद संप्रयुक्तया पुस्थितापरोक्ष्ये तदे ये शंका थी अपरोक्षाध्यास जो आत्मा जो अपरोक्षाध्यास हुआ वो न अरोक्षमा क्वचिदिदृष्ट अपरोक्षमात्र में कहीं भी नहीं देखा गया प्रत्यक्ष हुआ है अपरोक्ष हुआ है इतनी मात्र से नहीं देखा गया है किंतु संप्रयुक्त पुरस्थित अपरोक्षी तत् तो संप्रयुक्त होता हुआ वो सामने रहना चाहिए पुरस्थिता अपरोक्ष पुरस्थित हो जाना चाहिए सामने रहना चाहिए तो प्रत्यक्षादि के रूप में सामने रह जाए तब उसमें अध्यास हो सकता है यही दृष्टि है न इसके भाष्य में कहा था न च अयम इत्यादि से उसका उत्तर दिया था तो अब यहां दो बातें हैं कि एक तो अपरोक्ष है किंतु तो पूर्व अवस्थित नहीं है दृष्टि का विषय नहीं तो दृष्टि का विषय नहीं होने पर भी उसमें दृष्टिगोचर विषयों का अभ्यास हो रहा तो सामने नहीं होने पर भी सामने है ऐसा अभ्यास हो रहा अवरोक्ष है सामने नहीं है यह दिखाना चाहते अब ये कैसे है इसके लिए एक ही दृष्टांत है प्रत्यक्ष में आकाश जो है अप्रत्यक्ष है क्योंकि आकाश दृष्टिगोचर नहीं होता तो अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्षे भी आकाश आकाशे प्रत्यक्ष नहीं है आकाश अनुमान का विषय है जहां से शब्द आता है वो आकाश है तो शब्द गुणकम आकाशम, ऐसा तो जाना जाता है प्रत्यक्ष आकाश का ज्ञान नहीं होता ऐसे ही वादियों ने माना है इस दृष्टि से आकाश प्रत्यक्ष नहीं है तब उसमें दृष्टिगोचर होने वाले तल मलिनत्वादि का भ्यास और तो दोनों आ गया अप्रत्यक्ष आकाश में दृश्य का आरोप तो यह आत्मा में भी वैसा होता है एक कहा इसके विषय में टीका कहते हैं कि साक्षी दया संप्रयोगम अंदरण अपरोक्षे भी टीकाकार कभी कभी बहुत सरलता से कहते हैं कभी कभी बहुत संक्षेप में कहते हैं यहां जो है आकाश का और आत्मा का कुछ सादृश्य दिखाना है क्योंकि आकाश में जैसा हो रहा है वैसा यहां आत्मा में होता है ऐसा दिखाना चाहते हैं आकाश से क्या क्या सादृश्य लेना है उसमें पहला सादृश्य तो है यह अप्रत्यक्ष है आकाश प्रत्यक्ष विषय नहीं है और फिर दूसरा है कि उसमें तलम अलिन आदि का अध्यास हो रहा है ये भी सादृश्य है अब आकाश प्रत्यक्ष नहीं है ठीक है किंतु आप आकाश अपरोक्ष है कि ako, है नहीं है क्योंकि आत्मा तो अपरोक्ष है नित्य अपरोक्ष रूप है तो आकाश अपरोक्ष होगा कि नहीं होगा अभी प्रत्यक्ष दावे अपरोक्ष दावे अंदर यहां होता है सामान्य रूप से प्रत्यक्ष अपरोक्ष एक ही प्रयोग होता है सामान्य दृष्टि से किंतु अपरोक्ष शब्द का प्रयोग में प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग में थोड़ा अंदर भी है दोनों का प्रयोग में अलग अलग होता है यहां उसको लेकर के ये विचार करना चाहते हैं। ये साक्षी वेद्य रूप से संप्रयोग मंत्रण अपरोक्ष्य भी दोनों को चाहिए ये संप्रयोग के बिना संप्रयोग मैंने प्रत्यक्ष व्यवहार के बिना इंद्रियादि का वेद्य नहीं होता संप्रयोग को हो इंद्रियादि का वेद्य होने से तो संप्रयोग अंदर ना संप्रयोग नहीं होता हुआ भी अपक्षे अभी अपरोक्ष होता है कौन आकाश ऐसा हम वेदांत में मानते हैं आकाश को प्रत्यक्ष नहीं मानते किंतु अपरोक्ष मानते हैं अपरोक्ष कैसा होगा साक्षी वेद्य रूप से अपरोक्ष होगा साक्षी वेद्य कैसे होगा आकाश अब देखिए साक्षी का यह है कि साक्षी बाहर विषय को नहीं जानता बाहर विषय को इंद्रियों के द्वारा जानने वाला कौन है प्रमादा है प्रमादा बाह्य विषय को जानता है साक्षी बाह्य विषय को नहीं जानता साक्षी का साक्ष्य क्या है हाँ साक्षी का साक्ष्य मन में जो उपस्थित विषया हुई है साक्षी का जो विषय है मन उपस्थित विषय है मन का विषय को जानता है बाहर विषय को नहीं जानता बाहर विषय का साक्षी नहीं होता है ऐसे में यह अप्रोक्ष कैसे होगा आकाश तो बाहर का विषय है यह अप्रोक्ष कैसे होगा अप्रोक्ष हुए बिना साक्षी वेद्य नहीं कह सकता जो साक्षी वेद्य होता है हम उसको अप्रोक्ष कहते और जो इंद्रिय के द्वारा जाना जाता है कोई भी इंद्रिय के द्वारा विषय करेगा उसको प्रत्यक्ष कहेंगे प्रत्यक्ष आदि कहेगी और कभी कभी इंद्रिय के विषय को जान करके भी उसको अपरोक्ष भी कहा जाता है अपरोक्ष का अर्थ होता है जो व्यवधान में नहीं है अव्यवधान है कि बाहर जो विषय है वो परोक्ष हो जाता है ये दीवार घर व्यवधान है इसलिए बाहर का विषय हमारे लिए परोक्ष है जो सामने ये पुस्तक आदि है ये अपरोक्ष है ऐसा कहा जाता है ये सामान्य विवाह में ऐसा कहा जाता है किंतु यहां साक्षी वेदता को लेकर के अवरोक्षता का प्रयोग हुआ इस दृष्टि से आकाश अवरोक्ष होगा कैसे होगा क्योंकि आकाश को अनुमान से जाना जाता है अनुमान से जानने के बाद क्योंकि शब्द गुण का शब्द का गुण लेकर के अन्य किसी पंचभूतों में अन्य किसी में शब्द नहीं बैठता है और इस दृष्टि से प्रमाण लेकर के शब्द को गुण मान करके शब्द गुण जिसमें है जिस द्रव्य में है जिस भूत में, में है वो आकाश है ऐसा अनुमान का है उस अनुमान का जो विषय बना हुआ आकाश है उसका ज्ञान मन में आता है अनुमान का जो ज्ञान है वो बाहर नहीं होता है अनविधि कहा होती है मन में होती है अनुमान के लिए लिंगा आदि बाहर होता है किंतु अनुविधि मन में होती है मन में होने के मतलब मन में वो विचार बनता है तो बाहर का नहीं होता हुआ मन में विचार बन गया ये इसकी अपरोक्षता शब्द गुण को लेके मन में निश्चित किया गया ये जो आकाश का स्वरूप है वो साक्षी वेद्य हो गया क्योंकि वो मन में विषय रूप से आकाश रूप से आ गया उसको आपने जान लिया इसलिए आकाश को अप्रत्यक्ष मानता हुआ भी अपरोक्ष मानते हैं आकाश को हम जानते हैं किंतु प्रत्यक्ष नहीं जानते अपरोक्ष रूप से जाने ये कहा इसीलिए साक्षी वेद्य दया संप्रयोग मंत्र अपी अभी भी आव है वेद्य रूप से संप्रयोग मंत्र अब ये सादृश्य आत्मा का बन जाता है आत्मा अपरोक्ष है ये आकाश भी यहां अपरोक्ष है तो इसीलिए वो सादृश्य भी है और प्रत्यक्ष नहीं होने का सादृश्य भी आत्मा और आकाश दोनों में है किस प्रकार से सादृश्य बन जाएगा और आकाश में तलम आदि का अभ्यास है इसी प्रकार यहाँ आत्मा में बुद्धि अहकार आदि सब जो दृश्यमान है सबका अभ्यास हो जाए इसमें एक नंबर टिप्पणी नीचे है यद्यपि टिप्पणी ऊपर वाले टीके में दिया किंतु तो इसी से ही इसी विषय को ये बता रहे रूपम बिना चाक्षुषत्व स्पर्शम बिना पार्शनत्व अभी यदि आकाश को रूप के बिना चाक्ष मानेंगे आकाश में रूप नहीं है किन्तु वह चक्षु का विषय होता है आकाश दृश्यमान होता है ऐसा मानेंगे तब क्या मानना पड़ेगा कि स्पर्श के बिना स्पार्शनत्व तो भी मानना पड़ेगा स्पर्श इंद्रिय का विषय आकाश बनता नहीं है फिर भी वो स्पार्शन इंद्रिय का विषय भी हो जाएगा ऐसा मानना पड़ेगा जो कि गलत है क्योंकि आकाश को रूपवान कहीं भी कोई शास्त्र में नहीं कहा और स्पर्शवान भी नहीं कहा क्योंकि वायु से लेकर स्पर्श गुण आरंभ होता है आकाश में स्पर्श गुण नहीं है इसीलिए आकाश स्पर्श का विषय नहीं बनता ये सबका अनुभव है यदि आकाश को तो आप देख सकते हैं ये यदि कोई कहेगा तो स्पर्श गुण भी आना चाहिए क्यों क्योंकि देखने का गुण जो रूप है वो अग्नि में अगनी का कारण है अग्नि का स्पर्श उसके पीछे वायु है तो वायु में स्पर्श रहता है और उसके बाद अग्नि में रूप आता है यदि रूप का जान जहां हो जाता है वहां स्पर्श का भी जान होता है क्योंकि स्पर्श का जान के बिना रूप का ज्ञान नहीं होता ऐसे स्थिति में यदि आकाश को चाक्षुष विषय माना जाए तब तो उसको स्पर्श विषय भी, भी मानना पड़ेगा यह संभव नहीं है कहीं भी ऐसा प्रमाण से सिद्ध नहीं होता इसीलिए वो विषय नहीं है प्रत्यक्ष का विषय नहीं चाक्षुष्व साधक शेष हाँ ये चाक्षुष सिद्ध करने के लिए जो अन्य वेदना जोड़ना है उसको लेकर के ऊपर टीका में कहा नभश्च अचाक्षुषमती चा नहीं नभश्चु नभश्चाक्षुष इति होना चाहिए लगाना मती लिखा है ना नभश्चाक्षुष मिति भट्ट मत ये भट्ट है कुमार के भट्टारी मानते हैं आकाश को चाटूसी मानते हैं इसलिए उनके उनके लिए उत्तर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता कि मकार में इकार नहीं है ना बस चाटुषिति ऐसा भट्ट है भट्ट है तो उसी के अनुसार यहां ये विचार किया गया है नोदय में इसके विषय में कहा है और स्वमते आगे कहते हैं कि अपने मत में क्या है आगाश कैसे होगा आगाश तो नहीं है आप हमारे मत में तो सिद्धांत में तो तथा सिद्धांत में वो साक्षीवेद्य होता है क्योंकि शब्द गुण का अनुमान से वो साक्षीवेद्य हो जाता है तो मन में वृत्ति आने के कारण मन में जितने वृत्ति आती है सबको हम साक्षी वेद्य मानते इस दृष्टि से ये साक्षी हो गया साक्षी हो गया तो वो अप्रत्यक्ष रह गया अप्रत्यक्ष में साम्यता दे करके फिर व्यवहार आदि हो गया ये इसमें विशेष है अप्रत्यक्ष भी आकाशे बाला तलमलिन आकाश प्रत्यक्ष नहीं होने पर भी उसमें तलमलिन आदि का अध्यास होता है अब यह सैद्धांतिक रूप से आगास अप्रत्यक्ष है लौकिक दृष्टि से आकाश प्रत्यक्ष माना जाता है आकाश देख रहे आकाश कहाँ है ऊपर दिखाई देता है ऐसा बोलते है लोग उस दृष्टि से दोनों में संबंध भी हो गया इस प्रकार से वहां कल्पना करना हो जाएगा लौकिक लोग, लोग कल्पना करते इसलिए बालाह कहा बुद्धिमान लोग नहीं करते जो आकाश के बारे में जानते हैं ऐसा कभी नहीं करता कि आकाश में कल मलिन है किन्तु वो जो नहीं जानते वे करते ठीक है नहीं नभो द्रव्य सदी अरूप स्पर्शित्व बाघेन्द्रिय ग्राह्य भी आप व्याप्ति नहीं कर सकते कि द्रव्य होने के कारण द्रव्य सदी अरूप स्पर्शित्व रूप स्पर्शवान नहीं होने से बाघेन्द्रिय ग्राह्य हो जाएगा ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तो जो रूपस्पर्शवान नहीं है वो बाघेन्द्रिय ग्राह्य नहीं होता तो नहीं न भकाश द्रव्य होता हुआ भी द्रव्य तो है आकाश किंतु तो ऐसा होता हुआ भी स्पर्श रूप से रहित होने से बाह्य इंद्रिय ग्राह्य नहीं ऐसा नहीं कर सकता न भी मनसो असहाय बाह्य वृत्ति और मन भी वहां वृत्ति नहीं कर सकता क्योंकि मन के लिए इंद्रिय की सहायता चाहिए इंद्रिय की सहायता नहीं है तो मन वृत्ति नहीं कर सकता इसलिए मनसाह असहाय जो सहायक नहीं जिसका कोई सहायक नहीं ऐसा मन बाह्य इंद्रिय में वृत्ति बाह्य विषय में वृत्ति नहीं कर सकता तेन प्रसिद्ध प्रत्यक्षत्व प्रत्यक्ष भी नभसी अवेकिन तलम इंद्रनील कटाकल मलिनदूम्रता अन्टा अध्यस्य तो ऐसे स्थिति में ऐसा अत्यक्षाश तेन प्रसिद्ध प्रत्यक्ष जो प्रत्यक्षत्वहीन है प्रत्यक्ष से रहित है ऐसा सिद्ध हो गया जो आकाश है उस आकाश में भी अविवेकि जो अविवे है ताला आदि तल मन इंद्रजील कड़ाह कल्प इंद्रलील रंग है नीला रंग का कड़ाह कड़ाही के समान आकाश है ऐसा बोलाधार ऊपर दिखाई पड़ता है नीला नीला रंग का ऐसी कल्पना करते हैं मलिनताम मलिन काम मलिन धूम्र धूम्रताम अन्य वो धुआं वहां है आकाश में या बादल आदि है ये भी कल्पना करते हैं पीला आदि अध्यक्ष कभी कभी पीलापना भी अध्यास करते जैसे धूप आदि रहता है पीलापना भी होता है या आंख की खराबी से भी पीलापना दिखाई पड़ता है इत्यादि अध्यास करते हैं सदा आरोप्य योर एक ग्राह्यत्व अनियवा इस चर्चा का क्या तात्पर्य है कि अधिष्ठान और आरोप्य दोनों एकेंद्रीय ग्राह्य होना चाहिए यह नियम नहीं है यहां क्या है अधिष्ठान आकाश है वो चक्षु इंद्रिय ग्राह्य नहीं है और आरोप्य यहां तलम अलिनद आदि है वो चक्षु इंद्रिय ग्राह्य है ऐसे में एक ग्राह्य तो नहीं हुआ ना? है ना शब्द उनके द्वारा आकाश ग्राह्य है किंतु एकेंद्रीय ग्राह्य तो नहीं है वो तो श्रवणेन्द्रिय के द्वारा ग्राह्य है श्रवण्रिय के द्वारा सबको सुनाई देता उससे है उससे आप अनुमान करके आकाश को जानते हैं किंतु वो एक ग्राह्य है ऐसा नहीं कर सकता है अलग अलग हो गया तो अलग अलग होने पर भी काम हो जाता है अध्यात् तो हो जाएगा अध्यास के लिए दोनों पक्का होना एकेंद्रीय होना आवश्यक नहीं क्योंकि पूर्व ने पहले कहा था कि जिसमें अध्यास होता है जिसका अध्यास होता है दोनों एक इन्द्रिय होना चाहिए सब जाके अभ्यास होगा भिन्न इन्द्रिय ग्राह्यों में आपस में अभ्यास नहीं होता है ये कहा था पूर्व पक्ष ने इसीलिए आत्मा में अनात्मा का अध्यास नहीं होता है ये पूर्व का अभिप्राय अब उसके उत्तर में ये कहा धाष्टा रुर्वाण संभावना निगमिती दाक्तांधिक को जोड़ते हुए दृष्टांत जिसके लिए दिया जाता है उसको दाक्तांत्रिक बोलते हैं उसको जोड़ते हुए संभावना को दिखा रहे हैं संभावना मैंने आत्मा में अनात्मा का अध्यास हो सकता है उसकी संभावना है तो ये एवं अविरुद्ध प्रत्येकात्मनियनात्मा अभ्यास इसीलिए ये अविरुद्ध है इसमें कोई विरोध नहीं है विरोध से युक्त होगा तो उसको विरुद्ध कर विरोध से युद्ध युक्त नहीं है तो उसको अविरुद्ध करेंगे तो विरुद्ध नहीं है विरोध नहीं है इधर कोई। प्रत्येक आत्मा प्रत्येगात्मी अभी अनात्मा अनात्माध्यास हो सकता है प्रत्येक आत्मा अविषय होता हुआ भी अनात्मा का भ्यास संभव है जैसे आकाश में अन्य तलम आदि का अभ्यास होता है आत्मा अनात्मो चिदतिवे नास्तव अभेद अति आत्मा और अनात्मा दोनों दोनों में देखेंगे तो एक तो चित है और दूसरा अचित है वास्तव अभेद असिद्ध वास्तविक दोनों में भेद सिद्ध नहीं होता अभेद सिद्ध नहीं होता है क्योंकि वास्तविक दोनों में भेद है एक चित है एक अचित है तो वास्तवा अभेद असिद्ध अभेद वास्तव में सिद्ध नहीं होने से धिकरण्या तद अभेदी अद्यात्म संभावना व्यवयधिति भाव किन्तु ऐसा होता हुआ भी सामान अधिकरण्य होने से दोनों एक अधिकरण में आ गया एक सामान अधिकरण्य धर्म आ जाने वो सामान अधिकरण्य धर्म भी यहां वास्तविक नहीं है वो सादृश्य आदि को लेके हो गया है इसलिए सामान अधिकरण्या तदा अभेद अधि दोनों में अभेद जो हो गया ये ज्ञान अभेद बुद्धि अभ्यास संभावना में ये अध्यास की संभावना को दिखा रहा है इसका तो मतलब अभ्यास हो सकता है ये दिखा रहा है। तो इससे क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि आत्मा में अनात्मा का अभ्यास हो सकता है और जो अभ्यास का अनुभव आप कर रहे हैं यह विषय आत्मा में हुआ अनात्मा का अध्यास है यह सिद्ध हो सकता है नहीं हो सकता ये बात आगे ठीक आ आई ननु ब्रह्म विद्या अबोध्यवे न सूत्रिताम अविद्यास हो मध्यासो थे आप क्या बोलने आरंभ किया और क्या बोल रहे हो आपको क्या बोलना चाहिए था कि ब्रह्म विद्या का जो अपोध्य है ब्रह्म विद्या के द्वारा जिसको निवारित करना चाहिए ऐसे अविद्या को कहना चाहिए था अविद्या क्या है इसके बारे में कहना चाहिए था क्योंकि अविद्या की निवृत्ति करेगी ब्रह्मविद्या। वो अध्यास की निवृति नहीं करेगी अविद्या की निवृत्ति करेगी क्योंकि तो अविद्या ब्रह्मविद्या विद्या के विरोध है विद्या अविद्या में विरोध है और विद्या का हमने किसी के साथ विरोध नहीं है शरीर आदि के साथ विद्या का विरोध नहीं है अध्यास के साथ भी विरोध नहीं है केवल अविद्या से विरोध है तो ब्रह्म तो अविद्या को निवारण करेगी ठीक है ऐसे ब्रह्म विद्या को सूत्र भी आपने पहले और उस अविद्या के बारे में भी कहा तो उस अविद्या को छोड़ करके अविद्या के बारे में चर्चा आगे बढ़ानी चाहिए थी उसको त्याग कर कि किम अध्यासोरने थे क्यों ये अध्यास की बात क्यों कहे क्योंकि आगे आप कहते हैं ब्रह्म विद्या आरभ्य थे हाँ सर्वे वेदांता हा, आरभ्य ऐसा कहेंगे ऐसे स्थिति में यहां आपको उसके विरोधी के बारे में चर्चा करनी चाहिए अब अध्यास उसके विरोधी नहीं है वो तो ब्रह्म विद्या के विरोधी अध्यास नहीं है ब्रह्म विद्या का जो विरोधी तो केवल अविद्या तो अविद्या को छोड़ के अध्यास का वर्णन क्यों कर रहे हो तत्रा अब उसके बारे में कहते हैं। ये देखो ये अध्यास और अविद्या दोनों में संबंध है और अध्यास का अनुभव होता है अविद्या का अनुभव नहीं होता अविद्या रहने पर अध्यास होता है ये बात अलग है किंतु अविज्या को कोई कार्य रूप से दिखा नहीं सकता अविज्या क्या है कैसा है दिखा नहीं सकता जब कोई कार्य करेगा तभी दिखाई पड़ता है जब तक आदमी मौन में बैठा हुआ है ना वो क्या जानता है कैसे पता चलेगा कुछ पता नहीं चलेगा इसलिए बुद्धिमान लोग जो है मौन में बैठते है नहीं जानते है तो बोलते नहीं क्यों मौनम विद्वान मैंने जो विद्वान है मौन उसका भूषण है आ, वो विद्वत्ता उससे प्रगड़ हो जाएगी तो मौन में बैठे रहेगा क्योंकि पता नहीं चलेगा वो बोलने पर पता चलता है अब ऐसे में यहाँ जो अविद्या है उसको कार्य दिखा करके आप बोल सकते हैं अन्यथा अविद्यावान है कि विद्यावान है दोनों मालूम ही पड़ेगा और विद्यावान को भी दे करके आप नहीं कह सकेंगे कि विद्यावान है कि अविद्यावान देखने में थोड़ा मोटा संकट पंडित जैसा जो है पकड़ी बुकड़ी सब बांधा हो सब कुछ हो सकता है किंतु अब वो कार्य दे के मालूम पड़ेगा जब वो बोल पड़ेगा या कुछ व्यवहार करेगा तब मालूम पड़ेगा इसके अंदर क्या है इसलिए व्यवहार के बिना मालूम नहीं पड़ता व्यवहार के इससे ही अंदर की बात मालूम पड़ती है इसलिए व्यवहार करना भी चाहिए जितना जितना आवश्यक व्यवहार है वो करना चाहिए उससे क्या है अंदर हमारे अंदर, अंदर क्या है वो हमको भी मालूम पड़ता है नहीं तो मालूम नहीं पड़ेगा जब अचानक वो बाहर हो जाएगा और फिर खतरा भी पैदा होता है इसलिए ऐसा भी है इसीलिए यहां वर्णन करने जिसका वर्णन आप कर रहे हैं वो अध्यास है अब वो कर सकते हैं अध्यास का ही वर्णन कर सकते हैं वो बाकी वो अविज्ञा क्या है उसका वर्णन सीधा नहीं कर सकते हम तो इतना ही बोल सकते हैं कि अध्यास से जो जो कार्य हो रहा है वो सब अविज्ञा के कारण हो रहा है इतना कह सकते इसीलिए पंडित लोग विचारक लोग ऐसा मानते हैं कहा भाषिका कहतेदम एवं लक्षण अध्यासम पंडिता अविद्ये मनते इस प्रकार के दोनों लक्षण वाले तम एदम एवं लक्षण अभी तक जिसके लक्षण के विषय में कहते आए हैं ऐसा जो अध्यास है तम अध्यास उस अध्यास को पंडिताहा जो विद्वान लोग विवेकी लोग जो विवेचन करते हैं वो अविद्या मान लेते उसको वो अविद्या ऐसा मानते हैं पंडित लोग उसको अविद्या मानते हैं। इसको क्यों ऐसा कहा क्योंकि ये जो कह रहा है पंडितों की बात क्यों कही अभी तो जो कुछ भाष्यकार कह रहे थे सब पंडिताई की बात थी अब ऐसे भी यहाँ पंडिता ने क्यों कहा क्योंकि अध्यास्ट भाष्य जो लिखा जा रहा है ये सामान्य लोगों को दृष्टि में रख करके लिखा जा रहा है अब जो भी बातें यहाँ है लौकिक व्यवहार को आधार लेकर के सामान्य जो लोग है वो समझ में समझे अपने अध्यास को उसको लेके लिखा जा रहा है तो उनके दृष्टि से बोल रहे देखो इसी को ही पंडित लोग विवेकी लोग अविद्या मानते यदि पंडितों के लिए लिखा होता तो ऐसा नहीं कहते पंडित लोग अविद्यादी मान जानते ऐसा नहीं कहेंगे क्योंकि ये तो धर्म दे रहा है पंडित लोग अविद्या मानते इसका मतलब भाष्यकार क्या मानते हैं ये नहीं कहा पंडित लोग ऐसा मानते विवेक लोग ऐसा मानते तो भाष्यकार भी वही मानते हैं ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा ऐसा क्यों कहा क्योंकि भाष्यकार इसको विवेदन की दृष्टि से पंडितों की दृष्टि से नहीं शुरू किया अध्यास अध्यासाए क्योंकि सामान्य बात को लेकर व्यवहार करेंगे आगे पशु आदि विशेष आदि सब बोलेंगे क्योंकि सामान्य व्यवहार में जो दिखाई पड़ता है उसी का विचार है अब वो लोगों के लिए क्या बोलना पड़ेगा कि अविद्या किसको मानते हैं बोला इसी कोई अविद्या मानते नहीं तद विवेक न वास्तुस्वरूप अवधारण विद्या मा और उसके विवेक से जो अध्यास हुआ वो अध्यास का विवेक होने पर वस्तु स्वरूप का अवधारण हो जाएगा वस्तु स्वरूप का अवधारण होना ही विद्या ऐसा करते कौन पंडित लोग कहते हैं क्योंकि पंडितों के लिए होता है तो पंडित लोग पहले से विद्या को जानते हैं फिर उनके लिए विद्या मू ऐसा कहने नहीं बनता इसलिए यह उदाहरण रूप से दे रहा है ऐसा उनका अभिप्राय है कि अविद्या क्या है विद्या क्या है तो अविद्या क्या है तमें एवं अध्यासम अविद्या मन्य मन्यते। तो अविद्या वो है और विव... वस्तु स्वरूप अवधारणम विद्या वस्तु का स्वरूप अवधारण करना ही विद्या यही विद्या विद्या का दो विवेचन पंडित लोग मानते हैं अब उससे क्या फल निकलता है कि त्र एवं सती ऐसे स्थिति में यत्र यदि जहां भी जिसका भी अध्यास हुआ यमाश् का आत्मा में अनात्मा का हो अथवा अनात्मा में आत्मा का हो कहीं भी किसका भी अध्यास हुआ हो तत्तेन दोषेण गुणेन वणुमात्रेण भी स न वो अध्यस्त वस्तु का दोष अथवा गुण उसके द्वारा अनुमात्र भी स्वल्प भी गुण दोष से वो अधिष्ठान जिस पर अध्यास हुआ उसका संबंध नहीं होता तो जो अध्यास्त हुआ है उसका कोई दोष रहेगा तो अधिष्ठान में वो दोष का संबंध नहीं होता अध्यस्त वस्तु में कोई गुण रहेगा तो गुण का संबंध भी अधिष्ठान में नहीं होता इसलिए अधिष्ठान असंख्य रहेगा तो ये इसमें विचार का फल निकला अध्यास होने के कारण ये दोनों अपना स्वरू में रहता आकाश में तलम अलिंग का अध्यास करते हैं तो आकाश उससे संबंधित नहीं होता क्योंकि आकाश का उसके साथ संबंध होना संभव ही नहीं है रूप के साथ आकाश का कभी संबंध नहीं होता है तो ताला मलिन आदि का अभ्यास कैसे होगा उसके साथ संबंध नहीं होता किंतु आप मान लेते हैं और उससे व्यवहार कर लेते हैं आप आपकी दृष्टि से किंतु दोष गुण से संबंध नहीं होता तो आत्मा में इसी प्रकार अनात्मा का अहंकार बुद्धि मन चित्त इंद्रिय विषय इन सब का संबंध हुआ जैसा दिखने पर भी उसका दोष और गुण से संबंध नहीं होता और अनात्मा में आत्मा का अध्याप से भी ऐसे होता है आत्मा का बहुत सारे गुण है वो कुछ भी अनात्मा में स्थित नहीं होते हैं ऐसा दिखाई पड़ता है तो परस्पर गुण का आदान विधान नहीं होगा फिर भी गुण आदान किया हुआ जैसा आप होते हैं इसलिए उसको अध्यास मान के उसका निवारण करना चाहिए क्योंकि ऐक्य जहां नहीं हो सकता वहां ऐक्य दिखाई पड़ रहा है इसके कारण उसका निवारण आवश्यक हो गया ये कहते हैं ठीक है देखिए आक्षिप्तत्व समातत्व लक्षितत्व च विशेषणार्थ ये अध्यासम इसका तीन विशेषण दिया तम एतम एवं लक्षण ऐसा कहा तम एतम एवं लक्षण वह यह इस प्रकार का जो अध्यास इसका तात्पर्य क्या है कि आक्षेप से जिसको कहा गया वो तम से लिया मानी जिस पर आपने आक्षेप किया था कि अभ्यास नहीं हो सकता है ऐसा आक्षेप किया था उसको तम शब्द से लिया ठीक है और दूसरा एदम का अर्थ हो तो गया उसका समाहितत्व उस आक्षेप का समाधान भी दे दिया अब तक चर्चा करके ये दिखाया कि वो आत्मा में अनात्मा का अभ्यास हो सकता है अध्यास संभव है ऐसे समाधान दिया ये समाधि हो गया फिर लक्षितत्व उसका लक्षण भी दे दिया जिसका लक्षण पहले दे दिया था ये परत्र पूर्व दृष्टावभाषा स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभाषा परत्र परावभाषण दे दिया था तो तीनों कार्य हो गया कि आपका आक्षेप को समाधान भी कर दिया आक्षेप को सुना और उस पर विचार किया उसका समाधान किया फिर लक्षण भी दे दिया ऐसा जो अध्यास है ये तीन विशेषण दे दिया ठीक टिप्पणी दो नंबर की क्रमेण तम एदम एवं लक्षणम विशेषण त्रयाथ तीन विशेषण का ये अर्थ है तम एदम एवं लक्षण तीनों का अलग अलग तात्पर्य अभ्यासमित अभवुण्य अथता उत्ता अध्यास शब्द से अनुभव के अनुसार जो अनर्थ दिखाई पड़ता है उसको कहा गया क्योंकि अनर्थ में है पंडिता इति पंडिता पंडितामन्द का क्या तात्पर्य है कि पृथक् जन अगोचर एक अविद्यास व्युत्पाद्यक्त कि ये जो अभी अध्यास है ये अविद्या है अविद्यात्मक है ऐसा पंडित लोग तो मानते ही है जानते हैं किंतु पृथक जन नहीं जानते हैं पामर लोग नहीं जानते जो अज्ञानी है मोड है सामान्य लोग नहीं जानते इसलिए पृथक जन अगोचरत्व है पृथक जनों का विषय नहीं है ये नहीं होने से ये तो अविद्यात्व क्या उसको अविद्या ऐसा सिद्ध करना पड़ेगा अभी अभ्यास अविद्या है ऐसा सामान्य लोगों के ध्यान में नहीं है इसलिए विपाद्यम उसको विपादित उत्पन्न करना पड़ेगा ऐसा कहा गया इसलिए यह स्पष्ट हो गया कि उन लोगों के लिए कहा जा रहा है जो इसको अविद्या नहीं मानते हैं और इसका स्वरूप नहीं जानते हैं उनके लिए कहा जा रहा है प्रतिपन्न उपाध निषेध्य अविद्या अन्वय व्यतिरेक अविद्यात्व से वक्त अविद्याग्रहणम यहां अविद्या शब्द का ग्रहण क्यों किया क्योंकि ये प्रतिबन्न जो उपाधि है अध्यास रोग उपाधि जिसको अभी निश्चित किया गया स्वीकार किया गया ऐसा प्रतिबन्न उपाधि जो अध्यास है उसमें निषेध्य अविद्या अन्वय व्यतिरेक अथवा यह निषेध्य है इसका त्याग करना चाहिए और उसमें उस अभ्यास में अविद्या अन्वय व्यतिरेक है अन्वय व्यतिरय क्या है तत्सत्व तत्सत्व तदा भावे तद अभाव अविद्यासत्व अध्यास तत्व अविद्यावे अध्यास अभाव ऐसा अन्वय वैधरेक से संबंध करने के कारण वो अविद्या है ऐसे सिद्ध हो गए जिस किसी का भी कारण को निश्चय करने के लिए अन्वय व्यधिर लगाया जाता है तो अविद्या इसका कारण है इसको निश्चय करने के लिए अन्वय वैधरेक युक्ति है तो अविद्या रहने पर अभ्यास है अविद्या के नहीं रहने पर अभ्यास नहीं होता इसलिए यहां अविद्याग्रहण कर दिया उसका अविद्या तो निश्चय करने के लिए तो इससे क्या सूचित हो गया कि अभ्यास का कारण अविद्या है अविद्या के रहने से ही इसको ऐसा माना जाता है इस प्रकार दोनों का संबंध है वो ऐसा अविद्या मानते अब वो जो कारण है वो उसी को यह कार्य रूप से कहा जा रहा है कि अभ्यास को भी अविद्या रूप से कहा जा रहा अदो न सूत्रिता अविद्या उपेक्षिता इसीलिए हमने पहले सूचित किया जिस अविद्या के बारे में उसको उपेक्षा नहीं की उसको त्यागा नहीं है उसको लेके ही चल रहा है उसके बारे में विस्तार से विचार आरंभ हुआ है तस्या तस्वर्ण्य उसी को ही यह वर्णन किया जा रहा है इसीलिए सूत्रित अविद्या को छोड़ दिया ब्रह्म विद्या के द्वारा अबोध्य जो अविद्या है उसको छोड़ दिया ऐसा नहीं कर सकते न केवलम अन्वयादिना अस्विद्याम विद्या तद कि केवल अन्वयादि से अन्वय व्यतिरेक आदि से इसका अविद्या तो सिद्ध होता है इसी बात नहीं किसका अध्यास का अध्यास अविद्या इसलिए है क्योंकि वो अविद्या अविद्यासत्व में उसका सत्व अविद्या भाव में इसका भाव रहता है इसलिए अविद्या है इतनी मात्र नहीं दूसरा कारण क्या है कि विद्या के द्वारा अबोध्य तद विरोधिवाच्चित विद्या के द्वारा अबोध्य जो अविद्या है उससे भी यह संबंधित करता है क्योंकि तो विद्या के द्वारा जब अविद्या निवृत्त हो जाती है तो यह अभ्यास भी निवृत्त हो जाता है इससे यह जाना जाना जाना जाता है कि अविद्या संबंधी है ये भी अविद्या ही है तो उसका तो उसी के द्वारा आता है इसलिए तब विवेक च वस्तुस्वरूपारण विद्या नाह इसके विवेक से वस्तु का स्वरूप का अवधारण जब हो जाता है उसको विद्या नाम से कहा तो तस् मैने यहां से क्या लिया ठीक है तस् अध्यस्त बुद्धियादे विवेको विलापनम जो अध्यास किया गया बुद्धियादि है तस्य अध्य अध्यस्त बुद्धियादे बुद्धि आदि का अध्यास किया है उसका जब विवेक हो जाएगा विवेको विलापनम विवेक होने पर उसका विलय हो जाएगा तेन रूपेण उस रूप उससे आत्मनो असाधारण आत्मनो असाधारण अवधारण विद्या वस्तु का अर्थ अर्थक वस्तु यहां आत्मा है उसका असाधारण क्या है आत्मा का विशेष रूप क्या है आत्मा का सामान्य रूप तो इदम तया जाना जा रहा है हम तया जाना जा रहा है हाँ इधम अंश में जैसा हम है वैसे यहां हम तया जाना जा रहा है ये तो सामान्य हो गया किंतु उसका विशेष रूप क्या है इदम इथम ये प्रकार का है ऐसा जानकर के जो निश्चय किया जाता है वो विद्या है इसलिए वस्तु स्वरूप अवधारण मैंने आत्मवस्तुन स्वरूप अवधारणम आत्मवस्तु का स्वरूप अवधारण विद्या है ऐसा कहा अब ये विद्या आत्मा के विषय में ही रहती है क्योंकि शरीरादि विषय में विद्या होने पर अध्यास कर, अध्यास की निवृत्ति नहीं होती शरीरादि विषय के अतिरिक्त आत्मा को जानकर उसमें स्वरूप का निश्चय हो जाए तब अध्यास की निवृत्ति हो जाए अहम बुद्धि नहीं आएगी तेन तत्विरोधीना सिद्धे अध्यास अविद्या सै उच्चता इसीलिए यह अध्यास जो है यह आत्मविद्या का भी विरोधित्व आदि सिद्ध होने पर अविद्या के माध्यम से इसके भी विरोधित्व आदि सिद्ध हो गया क्योंकि आत्मविद्या होने पर अध्यास आदि भी निवृत्त होता है उसका कार्य है वो निवृत्त होता है तो अध्यास से अविद्या इसलिए अध्यास अविद्या है ऐसा सिद्ध होता है क्यों अध्यास अविद्या है कहने के कारण क्या है कि विद्या अविद्या से विरोध रखती है और अविद्या की निवृत्ति करती है तो अविद्या की निवृत्ति करने पर विद्या विद्यास की भी निवृत्ति हो रही है इसीलिए आपको अध्यास को भी अविद्या मानना पड़े इस दृष्टि से अध्यास अविद्या ही है तथा कारणाविद्यां तक कार्याविद्या अविप्ता इतनी आशंका फिर ये तो ठीक है फिर भी आप कारणाविद्या को छोड़ के कार्याद्या की बात कर रहे हैं ये तो अभ्यास तो कार्याद्या हाँ। कारणाव्या की बात करनी चाहिए थी तो कारणाव्या त्यक्त कारणाविद्या को छोड़कर कार्याद्या की बात करना ठीक नहीं आशंका होने पर कहते हैं त्रवीत्र तत्तेन दोषेण गुणेन व अणुमाप्पी स न संबध्य इसीलिए अविद्या कार्य होने से अध्यास को अविद्या माना ये कार्य अविद्या है कार्य रूप से है वो और कारण अविद्या है अब कारण अविद्या का यहाँ कैसे उल्लेख हुआ इसको टीकाकार समझाते हैं कि तस्मिन अध्यासे तदी का अर्थक है तस्मिन अध्यासे उक्त रीत्या अविद्यात्म सदी इस प्रकार का ये जो अध्यास है वो उक्त प्रकार से अविद्या होने के कारण अब सिद्ध हो गया कि वो अविद्या है है ना ऐसा सिद्ध होने से ती आच्छादक अविद्या स्वापादो स्व अनर्थत्व दर्शना ये जो आच्छादक अविद्या है मतलब आवरण विद्या जिसको आप मूला विद्या बोलते हैं कारण विद्या बोलते हैं तो ये आच्छादक अविद्या स्वापादी में स्वतः अनर्थ नहीं देखा गया ये पहले हमने सुनाया था आपको अविद्या केवल अविद्या जो है किसको कोई अन्य नहीं करती है न अविद्या केवला वैषम्य कारण तेक रूप प्रयुक्ता तो सा वैषम्यकी स ऐसा कहा इसीलिए केवल अविद्या जो है वो आच्छादक अविध्या स्वादी में भी मालूम पड़ता है सुशुक्ति में आत्मा का ज्ञान नहीं है इसलिए आपको स्वीकार करना पड़ेगा वहाँ कुछ न कुछ आच्छादन है कुछ बाधा है आच्छादन का मतलब कोई कपड़ा जैसा आवरण कोई वस्तु ऐसा नहीं समझना है कोई काला काला जो है कपड़ा डाल दिया आपने ऊपर ऐसा कुछ नहीं वो तो हम सोते समय तो कम्बल डाल के तो सोते है उससे वो संबंध नहीं डाल संबंध नहीं है उसका किंतु तो नहीं जानता है तो आवरण मानना पड़ेगा कुछ आवरण मानने से वहां स्वीकार करना पड़ा युक्ति से इसीलिए उसको आच्छादक अविद्या कह रहे यद्यपि वास्तविक रूप से आच्छादन आदि कोई कार्य वहां नहीं होता किंतु माना जाता है वो उसको दिखाई नहीं दे रहा जब जब दिखाई नहीं देता है हम उसको आच्छादन समझते सामने कोई वस्तु है दिखाई नहीं दे रहे तो उसका कोई आच्छादन होगा उसको हटाना पड़ेगा अब जो स्वयं प्रकाश है वो दिखाई नहीं दे रहा स्वयं प्रकाश दिखाई नहीं देने से उसका भी तो कोई कारण होगा जैसा अभी दीपक स्वयं प्रकाश होता है वो दिखाई नहीं दे रहा इसका मतलब उसके ऊपर से कोई आपने घड़ा आदि जो ढक्कन कुछ रखा होगा ऐसा समझ के बोल रहा था अविद्या को कोई काला कपड़ा ऐसा समझ के नहीं बोल रहा है आच्छादन यहाँ ज्ञान के आच्छादन दृष्टि से ज्ञान नहीं हो रहा है तो उसके लिए कोई प्रतिबंध मानना पड़ेगा वो प्रतिबंध अविद्या है इतना ही ये प्रतिबंधक आच्छादक आ गया तो आच्छादक अविद्या स्वाद्ध आदि में स्वदो आदर्श ना स्वतः कोई वहां कोई अन्य नहीं कर रहा क्योंकि तो सुश्रुप्ति में कोई अनर्थ है क्या कोई तकलीफ नहीं शरीर में दर्द है किंतु सुशुप्ति में नहीं है शरीर भूखा है किंतु तो सोने से पता नहीं चलता अब आप जो है आपके पास तिजोरी में पैसा सब रखा है किंतु सुख का विषय है वो भी स्वाभ में पता नहीं चलता क्योंकि आप तिजोरी में पैसा लेकर के सो जाते हैं, चोर आकर के चोरी करके ले जाता है आपको पता नहीं चलता वो पैसा के बारे में भी जान नहीं होता तो सुख साधन दुख साधन कुछ भी वहां मालूम नहीं हो रहा है इसीलिए वहां कोई अनर्थ नहीं है ये तो स्पष्ट है तो इसीलिए स्वतः अविद्या अनर्थ करती है ऐसा नहीं दिखता फिर क्या कहती है वो कर्तृत्व आदि कर्तृत्वादि अभ्यास जागरादौ तथा कार्य विद्या वर्ण्य तो कर्तृत्व आदि के द्वारा मैंने काम कर्म प्रयुक्त ये भाष्य करने का तो कर्तृत्वादि के द्वारा अभ्यास होने पर वही अविद्या आदि में जो अविद्या सोदा थी वो अनर्थ करी बन जाती है जागरद जागरादि स्थिति में तथा मन अनथत्वा कार्य अविद्या इसीलिए कार्य अविद्या की चर्चा होती है कारण अविद्या की चर्चा करने के लिए कोई सीधे संबंध उपाधी नहीं मिलता खाली आपको अनुमान से ही दिखाना पड़ेगा की ऐसा आपको हो रहा है अब वो आपके अनुभव से आप उसको स्वीकार करेंगे ऐसा हो रहा है वहाँ मालूम ही पड़ रहा है ये हो जाता नहीं तो जो रोज नींद में जाते हैं तो वहाँ आत्मा का हम ये ज्ञान हो जाना चाहिए था सुबह उठकर के याद होना चाहिए था वो कल रात को हम ब्रह्मास्म में अम था ऐसा किसी को नहीं होता हाँ। ये इसमें आया ना छांदो के ऊपर बच्चन दियो उस प्रतिदिन उस ब्रह्मलोक में जा रहा है किंतु नहीं जानता है जैसे एक जगह निधि गाड़ी हुई है निधि है कोई तो धन आदि संपत्ति है घर के अंदर ही है किंतु उसको ऊपर से तो रोज चल रहा है वो आदमी अपने को दरिद्र मानता है वहां इधर उधर जाकर के पैसा ऋण ले करके भिपारी बन के सब काम चल रहा उसके घर के नीचे इतनी बड़ी निधि है अब किसी को पता था वो उन्होंने बता दिया बाद में देखो भाई तुम किसको भीख मांगने जा रहे हो तुम्हारे पास बहुत सा धन है तुम्हारे फित्र लोग वहां डाला है मुझे पता है ऐसा करके वो दिखा देता है फिर वो खोद करके निकाल देता तो वो उसी को ऊपर से रोज रोज चल रहा किंतु उसको पता नहीं था पता नहीं होने से ना के बराबर होता है ऐसा ही यहाँ हर हर ब्रह्म एकदम ब्रह्म लोकम न मितु ऐसा कहा और प्रतिदिन ब्रह्म में जाने पर भी इस लो, ब्रह्म लोग ब्रह्म लोक का नहीं होता है उड़ उड़ कर कैसे आ जाता है जाता वहां है फिर प्राता सदि संपिदु सदि संपे इसी ये भी बोला कि सद में में जा रहा है किंतु हमें पता नहीं सदि संपर ऐसा ये सब याद किया हुआ विद्वान लोग बैठा है कोई कुछ पता नहीं सब बाबा में चला गया हाँ तो जागरादौ तथा कार्य अविद्या वर्ण्य इसीलिए यहाँ कार्य अविद्या की चर्चा की जाती है कार्य अविद्या के द्वारा वो सीधा संबंध करके जाना जाता यमी अब ये यद्यासा तत्तेन दोषेण इत्यामस बुद्ध्याद वुरात्मो व्यास तेना बुद्ध्यादि आत्मना अचनायादोषेण चैतन्यगुणन व आत्मा अनात्मा वा, वस्तु न स्वर्पेना भी युद्यतो विद्यवत्ति दोनों जोड़ के बोल रहा है आत्मा और अनात्मा दोनों तो। यत्र वने आत्मा में अधवा वो उबा, अनात्मा में, में हो या आत्मा में हो। आत्मा अनात्मोतरे न तो आत्मा में हो या अनात्मा में हो आत्माषा हो या अनात्माधिष्ठान युद्धत्मनो व्यास यदि आत्मा हो तो बुद्धियादि काभ्यास और अनात्मा में हो तो आत्मा का भ्यास तेन बुद्धियादीना आत्म और उस बुद्धि आदि अथवा आत्मा से जो अध्यस्त किया हुआ, आत्मा में अध्यस्त आदि अथवा अनात्मा में अध्यस्त आत्मा इनके द्वारा कृतेन कृते नोषे न चैतन्य जो उनके द्वारा क्या क्या दोष हो सकता है असनायादि दोष क्योंकि बुद्धि आदि का जो दोष है शरीर आदि का सफान असनायादि मन भू व्यास आदि सब उसमें कल्पित होता है चैतन्य गुणे नुण क्या है चैतन्य गुण का आदान भी किया इसके द्वारा आत्मा अनात्मा वास्तव न स्वल्पना गुण या दोष से आत्मा हो या अनात्मा हो दोनों ही स्पर्श नहीं करता स्वल्प भी स्पर्श उसका नहीं होता इत्यद विद्या या तन निवृत्ति इसीलिए विद्या के द्वारा उसकी निवृत्ति होती अब क्यों कहा यदि वास्तव में गुण से दोष से कोई स्पर्श होता तो विद्या के द्वारा निवृत्ति नहीं होती इसलिए अभ्यास को विद्या विद्यानिवृत्त नहीं कर सकती है क्योंकि अभ्यास तो यहां शरीर के साथ संबंध करके भूख प्यास आदि को मानना है और भूख प्यास शरीर में है मैंने ज्ञान होने के बाद भूख नहीं लगेगी ऐसा नहीं होता बिल्कुल भूख है ही नहीं ऐसा नहीं होता शरीर मलिन नहीं होता ऐसा भी नहीं होता श्वास उच्च्वास नहीं चलेगा ऐसा नहीं ज्ञान होता है तो बिल्कुल श्वास बंद हो गया ऐसा होता है क्या ऐसे कोई तड़पने वाली बात नहीं है क्योंकि ज्ञान विद्या तो इनकी निवृत्ति नहीं करती विद्या तो केवल उसकी निवृत्ति करेगी भूख प्यास को आपने अपना मान लिया था इसकी निवृत्ति हो जाएगी कि भूख प्यास जो है शरीर में है ये मान लिया जाता है अपना क्या है वो जो स्वरूप है उसको जान लिया जाता है इसीलिए ज्ञान होने के बाद में भी खाना पीना रहना वहना सब ऐसा ही होता है उसमें कोई फर्क नहीं होगा यदि कोई फर्क आ गया तो वो अन्य कारण से आता है क्या आपका कोई रोग आदि हो गया तो आ सकता है यदि आपने कोई योग क्रिया का अभ्यास किया तब तो आप भूख व्यास को मिटा सकते हैं बहुत कुछ सिद्धियां भी होती है वो तो अन्य क्रिया से होता है ज्ञान से नहीं होता ज्ञान से तो जो जैसी स्थिति है वैसी बनी रहेगी पहले से आपको भूख लग रहा है तो अभी भी भूख लगेगा है अब पहले से कोई बीमारी लगी हुई थी ज्ञान के पहले बीमारी थी शरीर में कोई रोग वगैरह जैसा आलिगढ़ शुगर वगैरह बहुत सारे रोग होता ऐसा कोई रोग लगा हुआ तो ज्ञान के बाद भी वो रोग रहे ज्ञान से रोग की निवृत्ति नहीं हो पाएगी इसीलिए मुश्किल हो जाता है अब न्यायी लोग भी रोगी होते हैं तो लोग सोचते हैं ये कैसे न्यायी है रोग हो गया ऐसा ऐसा करता है तो ये ज्ञानी कैसे हो सकता है ऐसे लोग सोचते हैं ये मूर्ख लोग जैसा बोला बाला, ना बाहा तलि ऐसा अध्यास करते हैं अब रोग आत्मा में है ही नहीं ज्ञानी को हुआ आत्मा हुआ रोग का थोड़ी ज्ञान हुआ रोग का तो ज्ञान हुआ नहीं और ज्ञान होने पर रोग निवृत्त होने वाला नहीं वो शरीर संबंध भी है इसलिए कहा कि यदि विद्या से उसकी निवृत्ति होती है इसका मतलब गुण से दोष से उसका संबंध नहीं है तभी निवृत्ति होती है यदि गुण से दोष से कोई संबंध हुआ होता तो निवृत्ति नहीं होती ऐसा अब दूध जो है पानी बन गया पानी दूध बन गया जो भी बन गया दूध में पानी डाल दिया तो बन जाता है अब वहां आपको ज्ञान हो गया कि ये पानी है ये दूध है इसकी निवृत्ति हो जाएगी क्या वृद्धि नहीं होती है वो तो दूध जो बन गया जैसा अभी हो गया दोनों मिल गया मेल खा गया वो ऐसे ही रहेगा वो उसको फिर ऐसे ही पीना पड़ेगा इससे अलग नहीं किया जाता क्योंकि वहां कार्य उत्पन्न हो गया वो उत्पन्न हो गया कार्य को बदला नहीं जा सकता आप जान सकते हैं जानने में कोई दौड़ नहीं है वो लाख बोल के एक मीटर है, है। लंबा सा है वो डालेंगे तो उसमें वो दिखाएगा कितना पानी काम से उसमें वो अलग दिखाएगा वो कितना दूध है वो आपको पता चलेगा तो उससे मालूम पड़ता है किंतु मालूम पड़ने से क्या हुआ कुछ नहीं कर सकते वो तो वैसे ही रहता किसी प्रकार ये शरीर आदि आत्मा नहीं है भूख प्यास आदि में नहीं हूं इतना मालूम होने से भी उसकी निवृत्ति नहीं होती है क्योंकि शरीर आदि का धर्म है शरीर आदि जब तक है वो भला है और कुछ इसलिए बोला कि गुण दोष संबंध दोनों में नहीं होता शरीर आत्मा का नहीं बनता है और आत्मा शरीर भी नहीं बनता है दोनों तरह से नहीं होगा लक्षण संभावने भेदेन न सद्भावम सद्भाव निर्णय आद प्रत्यक्ष दर्शे अब इसकी व्याख्या करनी है आगे या याध्यास कैसे कैसे कार्य करता है इसकी और विस्तार करने इसके लिए बोलते हैं लक्षण संभावने भेदेन न अब तक लक्षण के बारे में विचार किया स्मृतिरूप पर यहां से लक्षण का विचार किया तो यह मेदम लक्षण इत्यादि करके बोल दिया उसके बाद संभावना भी बोला क्या अभ्यास हो सकती है अभ्यास कैसा हो सकता है क्योंकि आकाश में जैसा और है वैसा हो अत्यक्षे भी आकाशे बाला तल मलिनला अध्यस्य प्रत्यगात्म अनात्म अध्यास एवं अविद्ध प्रत्यगात्म अनात्म्यास ये भी हो सकता इस प्रकार लक्षण भी बताया और संभावना भी सिद्धा। सिद्ध है। दोनों को को दिखा करके अब उसके को प्रत्यक्ष दिखाना चाहते यह तो खाली विचार से युक्ति से आपने दिखाया इसका कोई प्रत्यक्ष अनुभव है क्या अध्यास का किसी को प्रत्यक्ष का अनुभव है या नहीं अब वो भी परीक्षा करना है प्रत्यक्ष अनुभव जिसका नहीं होता उसके विचार करके साक्षात फल नहीं मिलता जिसका प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है उसको विचार करके फल मिलता है प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए अलग अलग साधन होता है किंतु प्रत्यक्ष अनुभव जिसका होता है वही चीज होती है जिसका कभी प्रत्यक्ष अनुभव होता ही नहीं वो होती नहीं ऐसे मानते कल्पना मानते ऐसी कल्पना नहीं है कि आत्मज्ञान होने के बाद प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है और अज्ञान का भी अभ्यास आदि का भी प्रत्यक्ष अनुभव है तो प्रत्यक्ष अनुभव अज्ञान को निवारित करके उस आत्मा को प्रत्यक्ष जानना पड़ेगा यही दिखाना चाह रहे हैं इसीलिए पहले ये जो अध्यास है अध्यास कैसा प्रत्यक्ष है इसको दिखाएंगे ऐसा कहा निर्णय दुम आदो प्रत्यक्षम दर्शयती तमेदम तमेदं भाष्य में तमेदम अविद्याख्यम आत्मात्मनोरितर पुरस्कृत्या सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहारा लौकिका वैदिकवृत्ता तम एदम अविद्याख्यम अभी जो अविद्या के बारे में हमने बताया मैंने जो अभ्यास को अविद्या बताया तो उस अविद्या जो अध्यास है तम ये दम अविद्याम अविद्या है आख्या जिसकी ऐसे अध्यास को आत्मा अनात्मा इधर इधर अभ्यास वो क्या है वो फिर बोलते हैं कि आत्मा अनात्मा दोनों का इधर इधर अभ्यास है उस अभ्यास को पुरस्कृत्या उसको सामने रखकर उसको पुरस्कार में रखना मतलब पूरा है मान सामने पुरस्कृत्या सामने रख करके सर्वे प्रमाण प्रमेय हा। सब प्रमाण प्रमेय व्यवहार होता है जितने भी प्रमाण प्रमेय व्यवहार है वो सब इसी के कारण होता है यदि अध्यास अविद्या नहीं होती तो कोई प्रमाण प्रमेय व्यवहार नहीं कर पाता तो उसको सामने रख ही होता है जब प्रमाण के व्यवहार करना हो तो अध्यास चाहिए अध्यास के बाद अध्यास कर ले, नहीं लेते हुए प्रमाण का व्यवहार नहीं कर सकता प्रमेय है प्रमेय तो भी अध्यास के कारण होता है प्रमेय मैंने प्रमाण के द्वारा जानने योग्य विषय वो भी उसके होता है इतने प्रकार के जितने व्यवहार है शब्द व्यवहार होता है सब कुछ लौकिकाह लोक में तो होता ही है और वैदिक वेद में भी होता है हाँ। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्र गुण्यो भवार्जुना हाँ। निर्द्वंदो धर्मावस्था इत्यादि बोला तो वेद में भी ऐसे होता है तो उसको लेकर के यहां कहा जा रहा है तो लौकिका वैदिका प्रवृत्ता लौकिक और वैदिक दोनों प्रकार का व्यवहार प्रवृत्त होता है ये व्यवहार में क्या है दो चीजें होती है एक तो व्यवहार में मायाकारी भी होता है दूसरा जो है वो अविद्या भी वहां का जो आच्छाधिक अविद्या बोला वो भी रहता है उसके द्वारा वस्तु को नहीं जानेंगे वस्तु को नहीं जानने के कारण माया दूसरी वस्तु को दिखा देती है दूसरी वस्तु दिखाना अविद्या का कार्य नहीं दूसरी वस्तु तो वस्तु वहां कुछ आधार होता है तो दूसरी दिखाई को माया का कार्य दिख, दिखता है माया का कार्य का आधार पर अविद्या देखते हैं, अविद्या क्या करती है कि वो ढक देती है, मतलब वो असली वस्तु को जानने नहीं देते इसीलिए अन्यथा संतम अन्यथा प्रकाश ऐसे माया का लेते माया जिह्म प्रश्नोपनिषद में माया का लक्षण किया ना तो अन्यथा स्वरूप को अन्यथा दिखा देती है अन्यथा स्वरूप को अन्यथा दिखा देना उसका काम सब तो दिखाती है पर जानने नहीं से वो दिखा देता है इसका मतलब जो जो वहां ईश्वर के जो सृष्टि के अंदर भी कार्य है उसमें ही आप दूसरे को दूसरा देखते हैं इसीलिए दोनों को थोड़ा विवेदन नहीं करने से दोनों को एक मान करके चलते है किन्तु जो प्रारंभिक अवस्था में प्रक्रिया अध्ययन करते वक्त आपको दोनों का अलग अलग जानना चाहिए माया का कार्य अभिज्ञा का कार्य ये दोनों प्रक्रिया में सरल होता है जानने के लिए दोनों अलग अलग ऐसे स्वीकार किया जैसे यहाँ प्रगड़ विवरण नाम की टीकाकार है इन्होंने पहले एक पंक्ति बताई थी हमने उसका अध्ययन किया था कि दोनों का विशेष में विशेष भाव से अलग अलग लिखा है